वचन नंबर सात संभूत और असंभूत ब्रह्म ओम संभूतिं चा चा यस्तद्वेदो भयम् सह भ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 अमृत प्राप्त कर लेता है इस सूत्र में दो हिस्से कर ले ब्रह्म के संभूत जो है असंभूत जिससे हुआ है और जिसमें लीन हो जाएगा इसलिए तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं बिंदु ब्रह्म और विस्तीर्ण ब्रह्म विस्तीर्ण ब्रह्म को जो जान देता वो मृत्यु को पार करता है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 चिंता तो का क्या कारण युद्ध के मैदान पर सिपाही जाते हैं तो जब तक युद्ध के मैदान पर नहीं पहुंचते तब तक भयभीत तो पीड़ित और चिंतित होते जैसे ही युद्ध के मैदान पर पहुंचते हैं दिन दो दिन के भीतर सब चिंता मिट जाती कायर से कायर सैनिक भी युद्ध के मैदान पर पहुंच के बाद क्या कारण होगा मनोवैज्ञानिक बहुत चिंतन करते रहे कि बात क्या है यह आदमी इतना भयभीत था कि रात इसे नींद नहीं आती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 ध्यान रहे हमारे जीवन में मृत्यु और जन्म दो तो छोर है जीवन के बाहर जन्म हमारा जीवन के बाहर है तो क्योंकि जन्म के पहले हम नहीं थे मृत्यु हमारे जीवन के बाहर है क्योंकि तो मृत्यु के बाद हम नहीं होंगे ये बाउंड्री लाइन्स सीमांत है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 जान लेगा कि पानी पे खींची गई रेखा मिटती मिटनी ही चाहिए खिंच जाए तो ही झंझट सम्भूत ब्रह्म को ही हम नहीं समझ पाते असंभूत को तो कैसे समझ पाएंगे प्रकट जो है बिल्कुल सामने जो खड़ा है मौत से ज्यादा प्रकट कोई चीज धोखा दिए जाते हैं अपने को डिसेप्शन दिए जाते हैं, कोई दूसरा मरता है तो बेचारा तो मर गया ख्याल नहीं आता कि अपनी मरने की खबर आए एक पंक्ति मुझे याद आती है आंग्ल कवि की कोई मर जाता है गांव में तो चर्च की घंटी बचती पंथी में कहा है किसी को भेजो मत पूछने की घंटी किसके लिए बचती है एक टॉल्स फर्दी तुम्हारे लिए ही बसती पूछो मत जानने को किसी को कि चर्च की घंटी किसके लिए बचती तुम्हारे लिए ही बचते बिना पूछे ही जानो कि तुम्हारे लिए ही बचते